एपिसोड सेवन नाइन वन डेड का वादा नैना ने चेहरे पर बनावटी हंसी लाते हुए आगे कहा अच्छा अभी इस टाइम की सिचुएशन की बात करते हैं जो इन्फॉर्मेशन तुम्हें उस सूटके से मिला है और जो इन्फॉर्मेशन मुझे वहां से मिली थी दोनों से ये हम लोगों को काफी फायदा होने वाला है विक्रांत ने कहा अभी जितने लोग वहाँ हनी शॉप से पकड़े गए है उनके सहारे हम लोग मेन लीड तक पहुँच सकते है अभी पहले हम लोगों को उन्हें पकड़ना चाहिए हाँ अभी तुमने जो इन्फॉर्मेशन वहां से कलेक्ट किया है उसकी मदद से हम बाकी कंपनियों को यूनाइट करेंगे और फिर उनकी मदद से हम जो ग्रुप वाले हैं उन्हें भी पकड़ने की कोशिश करेंगे नैना ने आगे कहा इसके बाद नैना ने विक्रांत की तरफ मुस्कुरा देखते हुए कहा वैसा तुम चिंता मत करो अब इन सब चीजों का तुमसे कोई लेना देना नहीं है अच्छी बात यह है कि उन लोगों के लैंडिंग आईलैंड पर जो तुम्हारा सर्विलांस वीडियो था उसे भी डिलीट कर दिया गया है। मतलब कि उनके पास तुम्हारे वहां होने का कोई सबूत ही नहीं है मतलब कि तुम और तुम्हारे साथ वाली वो लड़की दोनों सेफ हो। हाँ, हाँ, वो तो मुझे पता है मैं सेफ हू लेकिन तुम, तुम्हारा क्या है विक्रांत ने क्यूरियस होते हुए सवाल किया अभी मेरी सिचुएशन थोड़ी अलग है नैना ने कहा भले ही इंडिया में पुलिस रिकॉर्ड में से मेरा नाम हटा दिया गया है लेकिन फिर भी मेरे डैड अभी उन लोगों के लिए काफी बड़े है। मैंने लेकिन तुम परेशान मत हो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जल्दी ही सब कुछ सही हो जाएगा लेकिन अभी के लिए मेरे डेड चाहते है की मैं उन सीक्रेट ग्रुप पर नजर रखू बाद जब उन्हें सब कुछ सही लगेगा तो फिर खुद ही मुझे मेरी रियल आइडेंटिटी में आने के लिए बोल देंगे विक्रांत ने फिर हल्की सांस छोड़ते हुए कहा मैं यहां से जाकर डीसीपी सर वाली पीली डायरी वाले केस पर काम करूंगा तब तक तुम अपना ध्यान रखना विक्रांत के मुंह से ये बात सुनकर नैना ने तुरंत ही विक्रांत के कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा बेबी तुम मेरा थोड़ा वेट नहीं कर सकते जब तक मैं वापस नहीं आती हूँ तब तक तुम किसी और केस पर काम कर लो ना फिर जब मैं आ जाऊंगी तब दोनों साथ में उस डायरी वाले केस पर काम करेंगे क्या नहीं नहीं ये नहीं हो सकता बेबी विक्रांत ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा प्लीज प्लीज विक्रांत उन केसेस पर मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती थी नैना ने विक्रांत के आगे मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा अरे तुम पागल हो क्या विक्रांत ने बड़े प्यार से नैना की नाक को नोचते हुए कहा तुम्हे क्या लगता है मैं इंडिया से इतनी दूर न्यूजीलैंड तुम्हे ढूंढने के लिए क्यों आया हूँ क्यूँ मतलब नैना ने कंफ्यूज होते हुए कहा क्योंकि डिसूजा साहब की डायरी वाले केसेस में अकेले ही नहीं सॉल्व कर सकता मुझे तुम्हारी मदद चाहिए और इसीलिए मैं सब काम छोड़कर तुम्हें यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ नैना ने बड़े प्यार से विक्रांत को पुचकारते हुए उसके गालों पर किस कर लिया बेबी मैं बहुत जल्दी यहाँ का सारा काम खत्म करके वापस आ जाऊंगी अच्छा तुम तुम पीढ़ी डायरी में से एक दो केसेस पर काम कर चुके हो ना शायद तुमने एक दो केस सॉल्व भी कर लिया है मुझे बताओ ना उसके बारे में कुछ नैना ने विक्रांत का हाथ पकड़ते हुए कहा पता है तुम्हें रोज मेरे दिमाग में उस डायरी वाले केस घूमते हैं अगले एक घंटे तक विक्रांत ने बड़ी शिद्दत से नैना को खुद के द्वारा सॉल्व किए गए एक एक केस के बारे में बताता रहा वाइन की पूरी बॉटल खत्म करने के बाद भी विक्रांत ने खुद पर काफी काबू कर रखा था इतने नशे में होने के बाद भी ना तो विक्रांत की आवाज डगमगा रही थी और ना ही वो केस का कोई डिटेल नैना को बताते हुए मिस कर रहा था लेकिन हाँ नैना के साथ पहले हुई जबरदस्त फाइट की वजह से अभी तक उसके गालों की हड्डी पर हुआ घाव अभी भी काफी ताजा नजर आ रहा था मेडिसिन लगाने के बाद भी आंखों के नीचे बने चोट के काले धब्बे अभी खत्म नहीं हुए थे एक दूसरे से फाइट करने के बाद विक्रांत और नैना के चेहरे पर जो हल्की फुल्की चोट लगी थी उसकी मलहम पट्टी इन दोनों लोगों ने खुद ही एक दूसरे की कर दी थी विक्रांत के मुंह से केस की सारी डिटेल सुनने के बाद नैना काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा लेकिन अब अब मैं बहुत जल्दी वापस लौट कर मैं एक दो दिन में फिर से डेड से इस बारे में बात करूंगी अचानक से नैना के दिमाग में ना जाने क्या आया कि उसने विक्रांत से पूछ लिया बेबी डायरी में जो पांच केसेस थे उसमें से तुमने एक तो सोल्व कर लिया है अब आगे तुम कौन से केस पर सबसे पहले काम करने वाले हो अब? नहीं, नहीं, एक नहीं, दो। ने का। अब उस डायरी में से सिर्फ तीन ही केस बचे हुए है दो केस सोल्व हो चुके हैं दो केस हाँ वो कटी हुई डेड बॉडी वाला केस भी तो सोल्व हो चुका है क्या वो भी सोल्व हो चुका है कब कैसे नैना ने चौंकते हुए सवाल किया विक्रांत ने तुरंत ही एक छोटा सा नोटबुक अपने पेंट की जेब में से बाहर निकाला जिसमें डिसूज़ा साहब की की की पीली डायरी के अनसुलझे केस की नोट की गई थी। विक्रांत ने नैना को इस छोटी सी नोटबुक के कंटेंट वाले पेज को दिखाना शुरू कर दिया उस डायरी में सभी पांच केसों का नाम लिखा हुआ था पहला नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया वाला मर्डर केस दूसरा गाजियाबाद का मर्डर केस तीसरा देहरादून का हेडलेस फीमेल मर्डर केस चौथा वो मुंबई नाले में मिली कटी हुई बॉडी वाला केस और फिर ये पांचवा गोवा हत्याकांड डीसीपी सर ने इन पांचों केसेस में से एक भी सॉल्व नहीं किया था मतलब कि उन्होंने कोशिश तो की थी लेकिन वो कर नहीं पाए थे विक्रांत ने आगे कहा मुंबई नाले में मिली कटी लाश वाला केस पिछले साल ही सोल्व हो गया था इस केस को हुए भी ज्यादा दिन नहीं हुए इस केस को मुंबई के लोकल क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने पिछले साल ही सोल्व कर दिया था जो मर्डरर था पनवेल साइड के किसी गांव का रहने वाला था और वो मेंटली डिस्टर्ब भी था और जितने लोगों को उसने मारा था उसमें ज्यादातर औरतें ही थी। और जिस इन्वेस्टिगेटर ने उसे अरेस्ट किया था उसके बारे में कहा जाता है कि उसके पास कोई सुपर पावर थी सुपर पावर मतलब नैना ने कंफ्यूज होते हुए कहा कैसे सुपर पावर मतलब अगर ये आदमी बॉडी के कटे हुए पार्ट को टच करता था तो फिर पूरी लास्ट ढूँढ निकालता था सच में बड़ी अजीब पावर थी उसके पास। विक्रांत ने जवाब दिया। हम्म, नैना इस को ही तो सकता था। उसने फिर का पकड़ा अब पता नहीं मेरे लिए तो ये फालतू बकवास भला किसी के पास ऐसी सुपर पावर कैसे हो सकती है ये सब फालतू की बात है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा लेकिन हाँ ये सच है कि अब यह केस सॉल्व हो चुका है और पता है जब मैं सेंट्रल सीआईडी की स्पेशल टीम में शामिल हुआ तब जाकर मुझे पता लगा कि यह केस सॉल्व हो चुका है उससे पहले मुझे पता ही नहीं था लेकिन लोकल पुलिस ने भी इस केस को ना जाने क्यों सीक्रेट ही रखा हुआ था खैर जो भी हो हमें बस इतने से मतलब है कि केस सोल्व हो चुका है और अब डिसूजा साहब की डायरी में से सिर्फ तीन ही केस पेंडिंग बचे हुए और अगर तुम जल्दी वापस नहीं आती हो तो अरे मैं आ जाऊंगी मैं आ जाऊंगी नैनाना विक्रांत की बात को बीच में ही काटते हुए कहा और फिर उसने विक्रांत के हाथ में पड़े नोटबुक की तरफ इशारा करते हुए सवाल किया अच्छा अब तुम यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले किस केस पर काम करोगे टाइम के अकॉर्डिंग विक्रांत ने जवाब दी और फिर उसने नोटबुक में प्वाइंट करते हुए कहा एक गाजियाबाद वाला मर्डर केस पंद्रह साल पहले हुआ था